इस रीति से शाप देकर जब वह शांत हुए तो विनीत उस इंद्र ने उनका पूजन भी किया था किंतु हे ब्राह्मण आगे होने वाले कार्य का अनुस्मरण करते हुए वह चुपचाप चले गए थे इसके अनंतर उस इंद्र की जो विजय की श्री थी वह असुरराज बली का अनुगमन कर गई थी और जो नित्य श्री थी वह नित्य पुरुष वासुदेव के समीप में चली गयी थी इंद्र भी अपने पूर्व में पहुँच सब देवगणों से युक्त होता हुआ श्री से विहीन होकर ही विषाद से युक्त चित्त वाला हो गया था और वह चिंता करने लगा था इसके पश्चात उस देवों के पुर में परमाशुभ निमितो को उसने देखा था फिर अपने गुरु बृहस्पति जी को बुलाकर यह वाक्य उनसे कहा हे hey भगवान आप तो सभी धर्मों के ज्ञाता है और तीनों कालो के ज्ञान के महान पंडित है अब तो ऐसे अशुभ निम्बित दिखलाई दे रहे हैं जो पहले कभी भी नहीं देखे गए थे इन सब का क्या फल होगा और इनका क्या कैसा भी कोई उपाय भी है बृहस्पति जी ने देवराज के इस वाक्य का श्रवण कर फिर उन्होंने धर्मार्थ के सहित परम शुभ वाक्य में उत्तर दिया था हे राजन किए हुए कर्मों का फल सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी बिना प्रायश्चित और उपभोगों के कभी भी विनाश नहीं होता है इंद्र ने कहा है ब्राह्मण वह कर्म किस प्रकार का है और प्रायश्चित कैसा है वह सब मैं सुनने का इच्छुक हूँ वह मुझे विस्तार के साथ बतलाइए बृहस्पति जी ने कहा राजा के लिए पांच तरह के दुष्कृत कहे गए हैं। किसी का हनन करना हिंसा मदिरापान और अन्य अंगना के साथ में रति करना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गौ अश्व गधा ऊट चतुष्पद अंडज अब्ज तिरक अनास्थिक ये योनियां हैं। इनमें अयुत, सहस्त्र शत दश, पांच, तीन एक और आधा क्रम से आरंभ से अंत तक जन्म धारण करना पड़ता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और स्त्रियों का ऊपर में कहे हुए अर्थ में पाप समादिष्ट होता है माता पिता गुरु स्वामी और पुत्रों की निष्कृति होती है गुरु की आज्ञा से कृत पाप उसकी आज्ञा में अर्थ पाता है राजा को दस ब्राह्मणों की भृति के लिए चाहिए कि एक द्विज का हनन कर देवे तात्पर्य यह है कि यदि दस ब्राह्मणों की जीविका की रक्षा होती है तो एक द्विज का हनन कर देना चाहिए सौ ब्राह्मणों की भृति के लिए अथवा ब्राह्मण को ब्राह्मण तथा पाँच ब्रह्मा के ज्ञाताओं के लिए एक वैश्य को दंड राजा को दे देना चाहिए दस वैश्यो की सुरक्षा के लिए एक वैश्य अथवा वैश्यो को दंड दे देना चाहिए अथवा शत का हित संपादन होता हो तो एक द्विज को दंड दे देना चाहिए सहस्त्र शूद्रों के लिए अथवा ब्राह्मण को दंडित करें, उसके शतार्ध वैश्य को या उसका दशार्ध शूद्र को दंड देवे बंधुओं के और मित्रों के अभीष्ट अर्थ में त्रिपाद अर्थात तीन भाग में और कलत्र तथा पुत्र के लिए भी तीन भाग अर्थ का करे अपनी आत्मा के लिए कुछ भी न करे जो आत्मा को अर्थात अपने को हनन करना आरंभ करे वह चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो अथवा अश्व गौ या अन्य को मारता हो तो उसका हनन करके भी दोषों से लिप्त नहीं होता है हे द्विज श्रेष्ठ अपनी स्त्री पुत्र भाई और बंधु का हनन करने में दस गुना दोष होता है और रक्षा करने में उतना ही फल भी होता है राजा द्विज श्रोत्रिय वेदवेता, व्रती, व्रति वेदांत ज्ञाता और वेदों के मनीषी के विनाश करने में एक दो पचास और निष्कृति होती है ऐसा संत पुरुष कहते हैं और इनकी रक्षा करने की विधि में दान करने में पूर्व जो कहा है उससे उत्तर गुना पुण्य कहते हैं उनके दर्शन की विधि में तथा नमन करने में तथा इनकी शुश्रूषा करने में और इनके सदृश समाचरण करने वालों की भी शुश्रुषा आदि करने में भी वैसा ही फल होता है सिंह व्याघ्र और मृग आदि जो लोगों की हिंसा करने वाले हैं, उनको राजा देवों के तथा ब्राह्मणों के लिए निरंतर हनन कर सकता है आवृत्ति के समय में अपने लिए भी हनन करके मेघों का भक्षण कर लेवे अपने अन्न का पाचन न करे और पशुओं का भी पाचन नहीं करना चाहिए देवो तथा ब्राह्मणों के लिए यदि पकाया भी जाए, तो शेष से लिप्त नहीं होता है। पहले इस जगत के उजीवन की और और प्रकृति वाली भगवती माया ने देवों, असुरों मानवों का सृजन किया था। उनकी रक्षा के लिए चौदह पशुओं की भी रचना की थी उसी भांति यज्ञों की तथा उनके विधानों की भी रचना करके इनको बताया था स्ते वर्णन इंद्रदेव ने कहा हे hey भगवंत आपने हिंसा आदि का संपूर्ण लक्षण बता दिया है अब स्त का क्या लक्षण है यह भी आप मेरे सामने विस्तार के साथ वर्णन कीजिए समस्त पापों में अधिक पाप जीव जातियों का हनन करना ही होता है इससे भी अधिक पाप उसके हनन करने का होता है जो विश्वस्त होवे तथा शरण में समागत हो गया हो विश्वास देकर पापिष्ठ शूद्र व अंत्य जाति हो जो उसका हनन करता है वह ब्रह्म हत्या से भी अधिक पाप होता है जिसका कोई भी प्रायश्चित ही नहीं होता है जो ब्रह्मज्ञ हो दरिद्र हो और बड़ी ही कठिनाई से जिसने धन का अर्जन किया हो तथा बहुत पुत्रों और कलत्र वाला हो एवं उसी धन से जो जीवित रहने की इच्छा रखता हो उसके द्रव्य की चोरी इतना महान दोष होता है कि फिर उसका कोई भी प्रायश्चित नहीं होता है जो विश्वस्त हो उसके द्रव्य के हरण करने का पाप उससे भी अधिक होता है विश्वस्त हो अथवा अविश्वस्त हो दरिद्र के धन का हरण कभी नहीं करना चाहिए देवो और द्विजतियों के स्वर्ण तथा रत्नों के अपहरण करने वाले को जो बिना ही विचार किए मार डालता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है गुरु देव द्विज पुत्र और आत्म के धन की चोरी करता है उसका अधिक्रम से ही दशगुना उत्तर अग होता है अंत्यज, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण से भी दस उत्तर पापों से धन के हरण करने वाला लिप्त हुआ करता है इस विषय में एक पुराना इतिहास उदाहत करते हैं यह रहस्यों का भी अधिक रहस्य है और पापों का विनाश कर देने वाला है प्राचीन काल में कांचीपुर में एक वज्र नाम वाला चोर उत्पन्न हुआ था वह ऐसा था कि वहाँ पर बड़ी रम्यता थी और वहाँ के निवासी जन सभी प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त निरोग दांत सुखी और दयार्चित थे यह नगर सब तरह के ऐश्वर्य से समन्वित था उससे वह तस्कर ने स्तोकास्तोक अर्थात न्यूनाधिक क्रम से बहुत से धन का अपहरण किया था उसको वह जंगल में एक गड्ढा बनाकर लोभ से रख दिया करता था उसका गोपन आधी रात में किया करता था जब धन रक्त चला गया था तब किसी किरात ने वहां आकर उसको देखा था उसका दशम भाग उसमें से किरात ने ले लिया था वह तस्कर इसको नहीं जान पाया था वह किरात तो काष्ट का भार लेकर चला गया था वह तस्कर भी एक शिला से उस गड्ढे को ढककर और मिट्टी से भरकर फिर उसी नगरी में धन की तृष्णा से चला गया था